छत्र के बाद कहता कथम मुनी उपदेशाना तू राम गुन करही बखाना यद्यकाम तो तदपि भगवाना भगत बीर दुख दुखित सुजाना ये ही विधि गय काल बहुवीती नित्यनय हो राम पद प्रीति नेम प्रेम शंकर कर देखा अभी चल हृदय भगति कैरेखा जगटी राम कृतज्ञ कृपाला तील निदि तेज विशाला बहुप्रकाशंकर सरा तोमा तुम भीनुश व्रत को निर्वा कभु विधि राम शिवि समझा पार्वती कर जन सुनावा अति पुनीति गिरिजा कैकणी सहित कृपा निधरणी अभिन्नति मम सोनु शिव तरजनु जा विवाह हुसैल जहीं यही मही मांग देऊ राम चंदकी चंदी अब स्मरण करें कल देख रहे थे पार्वती जी की तपस्या हो गई आकाशवाणी हो गई उनकी कथा समाप्त होने पर यागवल कहते हैं अब शंकर जी की कथा सुनो उन्होंने क्या किया तो सती के शरीर त्यागने के बाद शंकर जी जो है वो विशेष विरक्त हो गए और वो कैलाश में ही रहने के बजाय सर्वत्र घूमने लगे विचरण करने लगे यहाँ वहाँ सब जगह और विचरण करते हुए क्या करते हैं वहां पर वो बताने लगे है। कहते हैं कि दो कार्य करते हैं कि कतहु मुनि उपदेश ही जाना कहीं तो मुनियों को उपदेश देते हैं और कतहु राम गुण करहीं बखाना और कहीं भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हैं ये दो कार्य करते हुए वे घूमते रहते हैं इससे ये भी दिखा दिया वृक्त पुरुषों का यही धर्म है उनको यही कार्य करना चाहिए तो ये दो कार्य भिन्न भिन्न स्थलों के अनुसार हैं। जहा कहीं मुनि दो प्राप्त हों मिले मैंने विचार करने में समर्थ हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं अपने अंतर सम में प्रवेश करके चिंतन कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को तो ज्ञान का उपदेश करना चाहिए और जो लोग बहुर्व प्रवृत्ति के हैं संसार में लिप्त हैं ऐसे लोगों को उधर से हटाने के लिए भक्ति का उपदेश देना चाहिए धर्म का उपदेश देना चाहिए और उन्हें भगवान की लीलाओं की कथा उनको सबको सुनानी चाहिए तो यही दोनों काम भगवान शंकर भी करते हुए घूमते रहते हैं एक बार स्वामी अखंडानंद जी अपने प्रवचनों में बोले कहा कि जब हम बनारस में जाते हैं तब तो वहां वेदांत सुनाते हैं ब्रह्म सूत्र सुनाते हैं उपनिषद सुनाते हैं जब वृंदावन में जाते हैं तब तो वहां फिर भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं भागवत सुनाते हैं इससे ज्ञात होता है कि देखो दो प्रकार के उपदेश है एक तो साधारण व्यक्तियों के लिए उस संसार में अधिक प्रवृत्ते हैं जो कि अध्यात्म में ज्यादा प्रवेश इनका कि नहीं है ऐसे लोगों को धर्म की शिक्षा और उपासना की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें भगवान की लीलाएं सुनानी चाहिए जो लोग विशेष ज्ञानवान हों बुद्धिमान व्यक्ति हों वक्त भी हों उनको तो वेदांत का उपदेश भी देना चाहिए एक ही पंच से तुलसीदास जी बताते हैं उनके तुलसीदास जी को बोलने का तरीका यही है वो अपनी तरफ से नहीं कहते हैं उनका वर्णन करते जाते हैं घटनाओं का पात्रों का उसी के द्वारा वर्णन कर देते हैं यहाँ पर ये बता दिया है अब एक बार और महत्वपूर्ण बात है वो बताते हैं कहते तो शंकर जी विरक्त भी हैं ज्ञानमान हैं भगवान के भक्त हैं लेकिन एक बात और भी है वो ये है कि यद्य अ काम तदप भगवान यद्यपि शंकर जी निष्काम है तो भी भगवान शंकर जी की क्या बात है कि भगत गिरह दुख दुखित से वे भक्त के गिर दुख से दुखित हैं अब इसको अगर सावधानी पूर्वक इन पंक्तियों को न देखें इन स्थलों को न देखें तो गलत अर्थ लग जाना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही अर्थ लगाता है जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही अर्थ लगाता है जब साधारण आरती लगाएंगे यद्यप भगवान व्रत हैं, भगवान शंकर जी तो भी पार्वती जी के वियोग के दुख से दुखी हैं। मानो उनको पार्वती जी से के सती के न रहने से वियोग का दुख पीड़ित कर रहा है लेकिन ये अर्थ इसका कदापि नहीं है फिर क्या अर्थ इसका है भगवान शंकर जी तो सदा आनंद स्वरूप है उनको गिरह का दुख होता ही नहीं और वे दुखी होते भी नहीं है फिर ये क्या कहा जा रहा है ये कहते हैं कि सती को तो दुख था <coughs> सती का त्याग जब भगवान शंकर जी ने कह दिया सती को जब पता लगा तो उसी समय से वो चिंतित तो दुखित तो वो सब घटनाएं बड़े बडे विस्तार से वर्णन की गई कि कैसे कैसे सती जी को तो दुख था बहुत <coughs> और उसी दुख के कारण से वो शरीर त्यागने को भी तत्पर हो गई और अंत में योगा अपना शरीर जला करके नष्ट भी कर लिया तो शंकर जी जो है ये देखते हैं कि सती बराबर दुखी है देखते रहे उनके तो सती को जो दुख था वो वियोग दुख था सती को वियोग दुख था कि शंकर जी ने हमको त्याग दिया है इसके कारण सती जी के मन में वियोग दुख था और सती के मन में जो वियोग दुख था उस दुख से शंकर जी दुखी थे क्यों दुखी थे कि देखो एक अखबारा भक्त और उसके मन में अब दुखदास कर रहा है वो दुख से छुटकारा पाया नहीं है इसे कहते हैं करुणा जब किसी दूसरे के दुख से कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो दुख नहीं होता है करुणा होती है यही बात यहां पर भी दिखाई है और यही बात जब भगवान राम सीता के वियोग के दुख में दुखी होते हैं तो वहां पर भी भगवान राम जो है वो उनका दुख जो है स्वयं सीता के वियोग से के दुख से दुखी नहीं है बल्कि सीता जी के कष्ट से उनके दुख से जो करुणा उत्पन्न हुई उस करुणा से दुखित तो है ये यह करुणा जो है यह सात्विक गुण है दियोग का दुख दयोगुण का दुख है दोनों में अंतर है करुणा सात्विक दुख है और ये सात्विक दुख कल्याणकारी है ये सद्गुण है ये ये दुर्गुण नहीं है लेकिन रजुनी के कारण जो दुख उत्पन्न होता है विरय का दुख हो या किसी अभाव का दुख हो कामना का दुख हो कोई काम पदार्थ की प्राप्ति न हो रही हो उसका दुख हो तो वो रजुगुणी दुख है और वो दुख ही है, है त्याग है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए यदि किसी व्यक्ति में करना भी न हो तो तो फिर वो व्यक्ति जो वो है वो मनुष्य नहीं पर पत्थर है करुणा व्यक्ति का महान दिव्य गुण है वो होना चाहिए उसके मनुष्य के दिव्यत्व का मनुष्यत्व का ईश्वरत्व का देवत्व भाव उसमें जागृत हुआ है उसका वो सूचक है वो एक महान गुण है ईश्वरी गुण है लेकिन जो दुख है ये जीव का दुर्गुण है जीव भाव के कारण अज्ञान के कारण दुर्गण के कारण इसलिए इस बात को समझाने के लिए यहाँ एक शब्द चौपाई ने दिया कि यद्यप अकाम यद्यप भगवान शंकर जी अकाम है जो अकाम माने निष्काम जिसको किसी प्रकार की कामना नहीं है उसका दुख से कोई संबंध ही नहीं है जिसको जिसको कामना है उसी उसी को दुख कामना की कारण से दुख हुआ करते हैं अगर कोई व्यक्ति दुख, दुख से बचना चाहे कामना का त्याग कर दे अगर सब कामनाओं का त्याग कर दे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और ये कोई करके भी देख ले अगर किसी व्यक्ति को कोई कामना हो पूरी न हो रही हो उसके कारण दुखी हो तो अब उस कामना को त्याग दे और देखे फिर उसका दुख रहता कि नहीं रहता तो प्रयोग करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके देखेगा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि देखो हमने कामना जहां छोड़ी तो कदम हो गया अगर कामना छोड़ने से एक कामना छोड़ने से दुख दूर हो जाता है तो समस्त कामनाओं को छोड़ने से सारे दुख दूर हो जाएंगे लेकिन बहुत बार लोग काम को नहीं पहचान पाते बात समझते हमको कोई कामना है ये तो जब लोगों से मिलो सत्संग करो बैठो लोगों के साथ तो बहुत सी बातें तो वहां पता चलती है अपने आप से नहीं मालूम होती है एक व्यक्ति ने बताया वो करीब 65-70 वर्ष का था उम्र का रिटायर्ड पर्सन था कामना की बात चल रही थी उसने ये बताया कि हमको तो कोई कामना नहीं है हमने की अच्छी कोई कामना नहीं लेकिन दुख फिर भी होता माने ये तो जितना जो है अनुभव सिद्ध वैज्ञानिकों का जो निर्णय तो निर्णय है उसके खिलाफ निर्णय निकलाया इनको कामना नहीं है तो फिर भी होता है अब जब खोद भी पता लगी तब उनको पता लगेगा कि कामना है जिसे वो कामना मानते ही नहीं थे कामना क्या जैसे उनसे उन्होंने कहा कि उनको कोई कामना नहीं कामना नहीं हमने कहा कि कैसे क्या कामना नहीं कैसे कामना नहीं कहीं हम रिटायर हो होगा कुछ करते नहीं है हमें पेंशन मिलती है अपने खाते पीते ना तो कोई कामना नहीं हो ठीक है ये तो कामना नहीं कोई है <coughs> लेकिन अब ये बता दुख कैसे होता है तो कहा दुख ऐसे होता है की हमारा लड़का रात में दस बजे ग्यारह बजे रात में बहुत देर में आता है और दरवाजा कह रहा था बीस बार उसे कह दिया कि तुम इतने कट रात बनाएगा जल्दी आ जाए थोड़ा दस बजे पहले आ जाओ नौ बजे आ जाओ रात-रात में घूमते रहने <coughs> तो तो तो ये समझता है कि अगर हम पुत्र से कुछ अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा करे तो ये कामना नहीं है वो ऐसा समझता तो जब ऐसे करके लोग कुछ कुछ लोगों ने उन कामनाओं के प्रति एक विशेष प्रकार की धारणा बना रखी है ये कामना है ये कामना नहीं है अरे वे सब कामनाएं है, कामनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दुख हो समझ लो निश्चित कामना है बिना कामना तो दुख हो नहीं सकता दुख हो रहा है इस्तेमाल करना जरूर इसलिए यहां पहले ये बात यह जब दि भगवान शंकर जी निष्काम है तो निष्काम है तो उनको दुख नहीं होना चाहिए फिर दुख क्यों होता है तो कहते हैं ये दुख नहीं है ये तो दूसरे के दुख से दुखी होने की करना है ये निष्काम व्यक्ति को भी होती है इतना अंतर जो है ये बात बस तो इसलिए शास्त्र अपने जिस मनोविज्ञान की बात करते हैं जिन मानसिक दशाओं का निरूपण करते हैं इनको समझने की बात है शास्त्र के समझने के माने इनका तात्पर्य कहा क्या कहा जा रहा है यह समझने की बात उसमें कोई ऐसे शास्त्र का अर्थ लगाने के लिए विद्वत्ता की बात नहीं है कि बड़े विद्वान है भाव तरह तरह के अर्थ लगाते हैं बीसों बातें उसमें ऐसी ही बात कुछ नहीं है उसके शास्त्र का जो तात्पर्य है उसकी जो भावना सही सही है उसको हृदयंगन करना ही शास्त्र का सही सही अर्थ है बस उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं सिंपल सी बात है इसको ट्रांसमोट करके तो ये कहते हैं जदप यह काम भगवान भगत विरह दुख भगत विरह दुख मैंने के विरह दुख से दुखित भगवान उनके दुख से दुखित है दो बार दो दिया पहला जो दुख है वो सती का दुख है और दुखित दूसरा दुख जो है वो शंकर जी का है जो कि करुणा है नहीं तो एक वाक्य में दो दो बार दुख होता नहीं भगत बिरे दुख दुख तो सुजाना भगवान है सुजान है ज्ञानवान है तो को भगवान शंकर जी चिदानंद सुखधाम है पहले कहे कि चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोहम्मद काम जब अपने आत्मा के आनंद में मग्न है और सुख के निधान है तो उनको दुख कैसे हो सकता अब देखो दोनों ताल में तालमेल बैठाने के लिए अगर कोई ऊपरी ऊपरी दृश्य देखे तो, तो देखो कैसी उल्टी सीधी गाते नहीं एक ओर कहते हैं सुख धाम है आनंद निधान है और दूसरी तरफ कहते हैं दुखी है जो आनंद निधान होगा तो वो दुखी कैसे होगा अब अगर दुखी रहते हैं शंकर जी सती के काल से तो आनंद धाम कहां से होगा तो ये जो शंका उत्पन्न होती है उनका कारण ये है कि उसके गहराई में नहीं जा सकते ये दोनों बातों को तालमेल बैठा रहे हृदय में गहराई में पहुंच करके कि दोनों संभव व्यक्ति आनंद भी हो सकता है लेकिन दूसरे के दुखों से दुखी भी हो सकता है जब व्यक्ति अपना विकास करते करते परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो गई परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया परमात्मा भाव में दृढ़ता से स्थित हो गया और आनंद का हृदय में अपने आनंद का अनुभूति कर रहा है उसके बाद में भी देखा जाता है कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति लोक कल्याण के लिए लोक संग्रह के लिए बड़ा कक्ष धरते घूमते हैं क्यों करते हैं ऐसा अब कोई अर्थ लगावे वो अपनी प्रशंसा की नहीं करते हैं कोई समझे कि पैसा बहुत इकट्ठा करने के लिए करते हैं कोई समझे कि इसलिए करते हैं कोई समझे किस लिए करते हैं तो ये तो संसार की दृष्टि है कहाँ है वो केवल लोक कल्याण के लिए लोगों के ऊपर करुणा भाव रख करके संसार के सभी लोग इस ज्ञान को क्यों नहीं सीखते इस अध्यात्म मार्ग पर क्यों नहीं आते दुखी क्यों हो रहे हैं उनके दुख से दुखित होकरुणा के कारण से वो केवल लोगों का लोक कल्याण करके वो घूमते रहते हैं उनका और कोई को प्रयोजन है उसमें उनको अपना कोई व्यक्तिगत न कोई लौकिक लार है न कोई हानि है न कस का बनना है न कोई बिगड़ना अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है बड़ा भगवान का भक्त है लेकिन करुणा भाव नहीं आता लोक कल्याण के कार्य पर नहीं लगता तो इसके माने अभी उसके व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास नहीं हुआ उसकी आध्यात्मिक साधना भी पूरी नहीं हुई है वो तो अपने आप आप्म, अपने आप में मन में में शरीर मन बुद्धि बुद्धि है, है। उसका उसका जैसा कि आध्यात्मिक जैसे विकास करने के लिए चाहती तो वैसा विकास हुआ नहीं है। तो यही विधि गयु काल बहुवी इस प्रकार से शंकर जी विचरण करते रहे बहुत काल व्यतीत हो गया बहुत काल के मैंने जितने सतीन शरीर त्याग किया फिर पर, पर हिमांचल के यहाँ जन्म लिया फिर बालकाल का बीता और बड़े हुई की शोरावस्था आई ये सब जब तक हुआ तो सब काल में तब तक जैसे यही विधगय काल बहुवी और नित्य नी राम पद प्रति और उनके हृदय में नित्य भगवान के चरणों में प्रेम बहता जाता है अब एक बात और ये भी देख लो एक ये भी समस्या में वो कहती है कि अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति है तो भक्त नहीं हो सकता अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो ज्ञान नहीं हो सकता ऐसी धारणाएं भी समाज में फैली हुई है लेकिन तुलसीदास ऐसा नहीं कहते कहते हैं कि चदानंद सुखधाम शिव विगत मोह सुखधाम सुजान भगवान ये सब लक्षण है ज्ञानमान के लक्षण है लेकिन उसके साथ साथ नितनय हो ही राम पद प्रति उनके हृदय मिनित भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है प्रेम भी है मनुष्य तो वास्तव में सत्य बात तो ये है कि जिसके जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तैसे तैसे भगवान में विश्वास और भक्ति भी बढ़ेगी और भगवान में जैसे से भक्ति बढ़ेगी तो भगवान के जानने की इच्छा भी होगी जानेगा भी खोजेगा भी प्राप्ति भी करेगा परमात्मा की प्राप्ति भी, भी होगी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे के विरोधी नहीं है एक के बिना दूसरा रही नहीं सकता भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकती ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती तो शंकर जी ने दिखा दिया कि दोनों बात है ज्ञान निधान भी है और भक्ति भी है प्रेम शंकर कर देखा तो देखो अब किसने देखा ये देखा भगवान ने भगवान राम ने देखा जिनका की नाम स्मरण करते रहते शंकर जी वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जी राम है उन्होंने इस प्रकार से देखा नेम प्रेम शंकर कर देखा नेम देखा प्रेम देखा नेम का देखा उन्होंने कि जब देखा सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया तो सीताजी का उन सती का पर क्या कर दिया ये तो उनका नेम था और प्रेम भी देखा लेकिन सती के प्रति कोई बैठभाव थोड़े हो गया घनाभाव थोड़े हो गया प्रेम भाव फिर का बना रहा उनको त्यागा नहीं और दूसरी बात यह है कि वो प्रेम जो है वो भगवान राम में भी आप शंकर जी के मन में देखो मुख्य प्रेम जो है पर परमात्मा के भगवान ब्रह्म के रूप में भगवान राम के उनके प्रति प्रेम है उन्हीं में भक्ति है और उन्हीं की भक्ति से उन्हीं के प्रेम से बाकी और सब प्रेम संबंध है सती से भी प्रेम है पार्वती से भी प्रेम है तो पहले प्रेम जो है वो भगवान राम में तब अन्य प्रेम <laughs> म करके ये सूचित कर दिया कि शंकर जी का सती के साथ में जैसा एक विधिर्वक जैसा कि नियम पूर्वक संबंध होना चाहिए उस प्रकार का संबंध और भगवान में प्रेम भी है ब्रह्म परमात्मा में भगवान ने उस प्रेम को भी देखा तो उन्होंने क्या किया कि अविचल हृदय भगत की रेखा और देखा कि उनके हृदय में भगवान शंकर जी के हृदय में भक्ति की अविचल रेखा तो ये तीनों बातें हो गई एक तो शंकर जी का अपना नियम नियम के कारण उन्होंने अपने सती का उनका त्याग करना जो है वो उनका सदाचार कहो या नियम कहो वो हो गया धर्म हो गया उसके साथ में और दूसरा सती के प्रति भी उनका प्रेम जो है वो टूटता नहीं है प्रेम भी बना हुआ है और भगवान परम परमात्मा के प्रति भक्ति भी बनी हुई है तीनों बातें तीनों का निर्वाह होता है उनके अंदर मुख्य जो है अविचल देखा भक्ति की है मैंने भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाती भक्ति दृढ़ उनकी प्रकार की रहती है भगवान की भक्ति दृढ़ रहते हुए तब वो जो है वो सती से सती भगवान शंकर जी की भक्त हैं इसलिए जो है वो सती के प्रति भी अपने भक्ति के प्रति भी उनको प्रेम है शंकर जी के शंकर जी भक्त हैं और उनके आराध्य हैं भगवान परदम परमात्मा राम लेकिन शंकर जी जो है वो हो आराध्य हैं सती के सती जो है भक्त हैं और भगवान शंकर जी जो है वो हो उनके पूज्य हैं वो उनके इष्ट हैं इसलिए एक और शंकर जी का प्रेम अपने आराध्य जो इष्ट देव भगवान राम के प्रति है और दूसरे तरफ अपने भक्ति के प्रति भी है दोनों का प्रेम और दोनों का निर्वाह शंकर जी करते हैं और तीसरा जो नियम जो है वो धर्म का सूचक है धर्म का भी पालन करते हैं लौकिक धर्म जो है वो व्यवहार में किस प्रकार से क्या करने चाहिए उसका भी निर्वाह करते हैं उन नियम को भी नहीं तोड़ते नहीं तो वो ऐसे ज्ञानमान होकर के भगवान के भक्त होकर के ये भी कि सत्य चाहें ऐसा जो शरीर सीता के रूप धारण करें धारण करें हमें इन नियमों से क्या करना है हम सब नियमों से ऊपर उठ गए इसलिए हमें इनकी कोई परवाह नहीं करनी ऐसा संकरी नहीं करते नियम का भी पालन करते जो धर्म के नियम है उनका यथावत ज्ञानी व्यक्ति भी पालन करते रहते हैं उनका त्यागते नहीं है ये भी सूचित हो गया तो राम कृत कृला और वो भगवान जिन्हें वो कृपालु भगवान उनके सामने शंकर जी के सामने प्रकट भगवान के प्रकट होने का एक नियम है भगवान सब जगह है लेकिन सर्वत्र प्रकट नहीं तो समाज गिरजा में रहे हूँ अवसर पाए बचने के कहे हूँ हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना ये नियम है भगवान तो हर व्यापक सर्वत्र समान है भगवान तो सब जगह एक समान है लेकिन सर्वत्र प्रकट नहीं प्रगट है प्रकट कहाँ है जहाँ तो प्रेम है है। बस। तो वो ये, ये शंकर जी का अनुभव है यहाँ का वो तो आगे चलकर जब कथा आती है तो शंकर जी वहां बताते हैं कि देखो ये मेरा अनुभव शंकर जी स्वयं भगवान के प्रति प्रेम है और शंकर जी के सामने भगवान आकर के प्रकट भी होते हैं तो इसलिए जिसका जैसा अनुभव होता है उस अनुभव को फिर अपने अनुभव के आधार पर दृढ़ता पूर्वक कह नहीं सकता है वैसे शंकर जी ने कहा भी आगे ब्रह्म समाज में जब ब्रह्मा जी की समाज थी वहां पर ये बात बोला उन्होंने, प्रेम से प्रकट होने भगवान तो जब भगवान ने हृदय भगत की रेखा जब देखा कि शंकर जी के हृदय में अभिचल रेखा भक्ति की है बहुत प्रेम है तब तो भगवान उनके सामने अब देखो भगवान के प्रकट होने के क्या प्रयोजन एक तो शंकर जी की जो भक्ति भगवान के प्रति बढ़ रही थी तो उस भक्ति को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं दूसरे शंकर जी के मन में सती के प्रति जो करुणा भाव था उसे भी दूर करना था कि सती की जो समस्या है वो दूर हो तो शंकर जी के मन में करुणा भाव वो भी दूर हो तो करुणा जब व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो उसके मिटाने के लिए परमात्मा प्रयास करता है और जब व्यक्ति के मन में अपने कामनाओं के कारण दुख होता है तो वो व्यक्ति स्वयं अपने प्राप्त करने, करने से जो तुम्हें सुख प्राप्त होता है दुख दूर होता है वो क्षणिक है इसलिए तुम कामनाओं का त्याग करके आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान भक्ति प्राप्त करके समस्त दुखों से छुटकारा कर लो तब तो वो व्यक्ति जब वो अपने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है भक्ति प्रयास करने का प्रयास प्रयास करता है कामनाएं त्याग देता है और फिर तो उसको जो है वो दुखों से निवृत्ति हो जाती है लेकिन जब ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को करुणा का दुख ले लगा तब क्या हो तब कहते हैं इस करुणा को दूर करने के लिए भगवान जो है उसकी सहारा करते ये काम भगवान का स्वयं है वही उसकी करुणा का निवृत्ति करते हैं इसलिए भगवान प्रकट होते हैं और उनके शंकर जी के हृदय में सती के प्रति जो करुणा है उसको दूर करने के उपाय के लिए आते आगे की कथा समान हो जाता है तो भगवान कृतज्ञ है कृतज्ञ तो इसलिए कि भगवान शंकर जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए कृतज्ञता है दूसरा यह शंकर जी के हृदय में करुणा है तो वो भगवान का धर्म हो जाता है कि शंकर जी के हृदय की करुणा को मिटाएं ये उनकी कृतज्ञता है और भगवान के कृपाण है इसलिए भगवान प्रकट हुए और कैसे भगवान प्रकट हुए रूपशील तेज विशाला जब भगवान प्रकट हुए बस इतने अब भगवान के पूरे सुंदर स्वरूप वर्णन यहाँ नहीं किया संक्षेप में कह दिया कि भगवान प्रकट हुए तो उनका पहले तो देखो रूप निधान है ऊपर से नीचे तक प्रत्येक अंग परम सुंदर है ऐसा अलौकिक दिव्य सौंदर्य संसार में जैसा कहीं देखा सुना नहीं जाता दूसरे फिर उनके गुण को देखो ये निधान है वो ये उनका गुण है तो केवल रूप मात्र नहीं है उनमें गुण भी है शिल गुण कह दिया तो भगवान ने जितने भी साधग गुण हैं, वो सब भगवान में हैं, उनका भी वर्णन और फिर तेज का वर्णन कर दिया निधान तो भगवान शंकर जी भी रूप के निधान तो भगवान शंकर जी भी है तो लेकिन जब ये भगवान राम के सामने प्रकट होते हैं तो इनका जो है तेज विशाला विशाल मान जिस तेज का कारागार है भगवान राम में तो ऐसा सौंदर्य है ऐसा सील है ऐसा उनका तेज है कि जिसकी क्षमता भगवान शंकर जी भी नहीं कर सकते ऐसा प्रकट अब जब भगवान ऐसे प्रकट हों तभी भगवान शंकर जी का उनके प्रति उनको नतमस्तक हो अरे भाई अगर कोई जो भगवान का अगर मान कोई भक्त है तो जितना भक्त महान है अगर उसके सामने उसका इष्ट तो उससे ही कमजोर हुआ तो उसके सामने क्या जोश झुकाएगा इसलिए भगवान जब शंकर जी के सामने प्रकट होते हैं तो संकर जी से संकर जी से शंकर जी वैसे ज्यादा सुंदर शंकर जी जितने बुलंददान है उससे भी ज्यादा बुलंद भगवान शंकर जी जितने तेजों में उनसे भी ज्यादा तेज़ों में होकर ते उनके सामने प्रकट हो गए तब भगवान शंकर जी ने भी उनको प्रणाम किया उनके सामने मस्तक कहा कि आइए हमारे इष्ट देव ऐसे करके उनके सामने आइए और ये तीनों बातें जो है ये है ये तीनों बातें जो है इनको व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना के द्वारा बढ़ाना चाहिए जैसे जैसे व्यक्ति में ये बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे, वैसे वो परमात्मा का परमात्मा भाव प्राप्त करता जाता है ये यही, यही सब ये यह जो लक्षण है यही परमात्मा है यदि तो किसी में शील गुण आ गया तो मनो परमात्मा ही आ गया यदि तो किसी के अंदर तेज आ गया तो मनो परमात्मा ही आ गया यदि किसी के अंदर आनंद का सागर आ जाए तो मनो परमात्मा ही आ गया यह सब परमात्मा के रूप जो है शारीरिक रूप का भी सूचक है लेकिन उससे भी ज्यादा रूप जो है सौंदर्य है। वो आचरण का सौंदर्य है भावों का सौंदर्य है विचारों का सौंदर्य है ये और भी दिव्य सौंदर्य है इसलिए ये सौंदर्य भी आवे भावों का सौंदर्य भी हृदय में आना चाहिए विचारों का ज्ञान का भी ये भी सौंदर्य अपने अंदर प्रकट होना चाहिए तो ये सब जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर विकसित होता जाएगा अनुकूल होता जाएगा वैसे वैसे उसमें दिव्यता आती जाएगी तो बहुत प्रकार शंकर ही सराहा भगवान के सामने प्रकट हुए तो भगवान ने उनको प्रकार से उनकी सराहना की बहु प्रकार <coughs> बहु प्रकार कैसे उनको सराहना की कह, कहते भी कि तुम बिना अशुब्रत को निर्वाहा तो पहले उनकी व्रत की प्रशंसा की जैसे नेम ऊपर कहा का था नेम प्रेम शंकर कर देखा तो पहले उनके नेम का या व्रत का जो उन्होंने किया संकल्प जी ने सती के त्याग का उसकी भगवान ने सराहना की और ये भी कहा कि जरूरत थी किस प्रकार से सकते हैं लोग तो कहते हैं कि देखो ये बुद्धि संकीर्ण बुद्धि है ये कि जो धर्म के जो नियम हुआ करते हैं ये धर्म के नियम जो निम्न कोट के व्यक्ति हैं, उनके लिए मोटे मोटे धर्म के नियम होते हैं और जब व्यक्ति और ऊंचे विकास होता है धर्म के नियम सूक्ष्म होते जाते हैं और जो देवता कोट के जो पुरुष हैं, जैसे भगवान शंकर जी हैं तो उनका धर्म भी बड़ा सूक्ष्म हो जाता है इतने में धर्म और हो जाता अगर शंकर जी सती को फिर भी स्वीकार कर लेते तो अधम हो जाता एक साधारण व्यक्ति के लिए धर्म न होता देखना शंकर जी ग्रिय होगा हो सकता था इसलिए शंकर जी ने उसका त्याग कर दिया उनका सती का तो भगवान ने भी उनकी सराहना की तुमने बहुत अच्छा कार्य किया अब शंकर जी उनके सर भगवान राम की सराहना करते हैं, शंकर जी ने सती का त्याग किया और इन दोनों बातों के साथ मत को कोई समझने की कोशिश न करे अपनी बुद्धि लगा करके इसको ग्रह सिद्ध करना कैस करें इस पिता कहते हैं मत इसी को कहते हैं फिर कहते हैं से वही समझावा उसके बाद फिर भगवान राम ने शंकर जी को बहुत प्रकार से समझाया बहुत प्रकार से क्या समझाया कि तुम्हारा बर्तक हो चुका बहुत हुआ व्रत और पूरा हो गया अब वो सती सती शरीर ही छोड़ दिया जिस जो उनका दक्ष के कारण से जो शरीर उनका बना था और जिसके कारण से उनकी इस की बुद्धि हो गई थी वो दुर्बुद्धि उनकी समाप्त हो गई अब तो उनके हृदय में श्रद्धा आ गई है अब वो तुम्हारे प्रति अन्य प्रेम हो गया है तुम्हारे बचपन में बिल्कुल पूरा विश्वास रहेगा अब वो कहे जैसे सती नहीं है अब उनमें बहुत परिवर्तन हो गया ये सब बात भगवान ने शंकर जी से कैसे सुनाई पार्वती कर जन्म सुनाया और यही बताया कि उन्होंने हिमाचल की आज जरूर ले लिया है पार्वती करके उनका नाम है अब उन्होंने बचपन से ही तुम्हारे हृदय में ये सब भगवान ने बताया कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तब हमसे यही वरदान मांगा था कि बार बार तुम्हारे चरणों में प्रेम बना रहे तो फिर उन शरीर धारण किया तो, तो, तो तुम्हारे चरणों में बालकाल से उनके हृदय प्रेम बना भी हुआ और उन्होंने तो बड़ी कठिन तपस्या भी की है ये भी सब बताओ अतपुनीत गिरिजा के करनी तो भगवान ने कहा कि देखो ये पार्वती जी की करनी बहुत ही पवित्र है मैंने उनका विचार कार्य वो सब बहुत ही शुद्ध हैं पवित्र हैं और वो ग्रहण करने योग्य हैं तो दुष्कर सहित कृपानंद वरणी उनका सत्ता विस्तार सहित कृपानंद भगवान ने वर्णन कर अब भगवान की कृपा किस पर है कृपा निधान है तो किस पर कृपा है उनकी कृपा पार्वती जी पर भी है और कृपा भगवान शंकर जी पर भी है पार्वती पर कृपा ये है कि पार्वती से जो अपराध हो गया तो हो गया अब भगवान ने उनको क्षमा कर दिया है और उनके स्थान पर अब वो चाहते हैं कि पार्वती जी को भगवान शंकर जी पर स्वीकार कर ले तो इसलिए जो है वो पार्वती जी पर भी उनका कृपा है और दूसरे भगवान शंकर जी की कृपा है पार्वती के दुख से करुणा के कारण शंकर जी के मन में भी करुणा उसका भी निस्तार होना चाहिए समाप्त इसलिए फिर भगवान जो है दोनों पर कृपा करते हैं भगवान पुरुष कहते हैं कि हे शंकर जी सनो हम तुमसे गिनती करते है कहते हैं, जो मुँह पर निज नयू अगर मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है तो फिर अब अब जब तुम ये कहते हो कि हमें आपका बड़ा प्रेम है तो अब हम अगर कुछ आपसे मांगे तो दोगे नहीं तो देना पड़ेगा तो कहते हैं इसलिए हम आपसे ये मांगते हैं कि जाए सैलजे यही मुंगे बेहू बस तो हम यही वरदान तुमसे मांगते हैं तुम जाकर के पार्वती से दवा कर दवा हो जाएगा तो सारी समस्या हल हो जाएगी पार्वती का भी दुख दूर हो जाएगा तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा ये सब यथास्थिति आ जाएगी जो बीच में व्यवधान आ गया था सती के कारण से उनका परित्याग इत्यादि सती में इत्यादि हो गया था सब समाप्त होकर के फिर यथा स्थिति आ जाएगी शांति तो शुभ आ जाएगी इसलिए इसको दूर करो इस प्रकार से भगवान ने उनसे शंकर जी से आग्रह किया आग्रह करने के लिए उनसे वरदान रूप में ये मांगा और उनसे विनती की अब शंकर जी के मन में अब भी बैठा हुआ था कि जब सती काम हमने त्याग कर दिया तो कर लिया जाए कि एक बार त्याग कर दिया फिर अभी ये कहें कि भाई सती अब वो सती नहीं रह गई अब तो पार्वती हो गई इसलिए अब उनको फिर ग्रहण कर लो तो शंकर जी के मन में होगा तो सती तो वही है जो पार्वती हुई है कोई पार्वती कोई दूसरी थोड़ा हो गई शरीर ही तो बदल गया है तो भाई अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके दूसरे बदल करके आ जाए तो किसी अपराध को क्षमा कर दो एक व्यक्ति ने पेंट पहन करके कोई अपराध किया आप उसे नाराज हो तो आया धोती पहन करके आ गया तो आप क्षमा कर दो इनको दिखाई देता व्यक्ति तो वही है कि पेंट में अपराध थोड़े किया कोई दो तीन अपराध थोड़े किया <coughs> ऐसे कर शरीर एक के तरह से है वो धारण किए हुए थे तो शंकर जी के मन में इस प्रकार से लग रहा था <coughs> लेकिन भगवान राम ने ये समझाया कहा कि देखो ये कपड़े बदलने ऐसी बात नहीं है तो कि सती ने अपना शरीर छोड़ दिया दूसरा शरीर धारण कर लिया बल्कि सती के मन में जो पहले शंकाएं थी और आपकी बात को वो नहीं मानती थी जैसी उनकी पुतर की बुद्धि थी वो अब नहीं रह गए कदम हो उन्होंने जाने कितने बार अपने मन में क्षमा याचना कर ली और कितनी तपस्या की है अब इसके बाद तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए यह सब समझाया भगवाना आगे फिर कहते हैं देखो कि से कहसे जदपि उचितई नाथ वचन बुनिमे तीन जाई सिर धरे आयस करिए तुम्हारा करम धर्म ये नाथ हमारा मात तो पिता गुरु प्रभु कै पानी नहीं विचार करिए सुब जानी भांति परमहिती अज्ञास पर नाथ तुमारी प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना भक्ति विवेक धर्मजुत रचना कह प्रभु हर तुम्हार पर रहे राखे जो हम कऊकर धान भयी शंकर सुई मुखी तभी सप्तर से कई जाए बोले तो प्रभुवती वचन सुहाए पार्वती तुम प्रेम परीक्षा ले गिरीर पठयु बमन दूर करे कर ओसंदमचंद्र की जय पवन सुख की जय जलोशन की जय भगवान राम के ऐसा कहने पर शंकर जी क्या कहते हैं कि कैसे से वो जब उचित ऐसा ही शंकर जी कहते हैं ये ठीक तो नहीं बात कि सती का प्यार कर दिया फिर ग्रहण कर ले मन वही भाव ने अभी बताया कि मन कोई एक शनि छोड़कर के दूसरा शनि धारण कर ले तो इसके मानस का आसना समाप्त हो गया इसलिए ये उचित तो नहीं उनको ग्रहण करना हुँ? लेकिन भगवान ने जो बात समझाई दूसरा तर्क उनको दिया कहा नहीं नहीं अब सती उस प्रकार के नहीं है <खेगा> कि अति पुनीत गए हैं वो सब जो बात उन्होंने कही तो उसके कारण से शंकर जी कहते हैं अगर आप कहते हो कि ऐसी बात है तो ये ना तो बचन कुछ मेट न जाही तो आपकी बात को मिटा तो नहीं जा सकता मैं अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता आप अगर आप कहते हो कि सब कि अब हम जो है सती को कृष्ण स्वीकार करने पार्वती के रूप में तो करेंगे और निस्वीकार करते हैं इस बात को ये कैसे कहते हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे अब भगवान शंकर भी कहते हैं हम आपकी बात को ये बात मानने को तैयार तो नहीं है तो भगवान कहते फिर क्या प्रेम हमारे अंदर हमसे तुम तुम्हारा तुम कहते तो बड़ा प्रेम और प्रेम बड़ा है लेकिन बात के अंत मानो ना तो ये प्रेम इसलिए भगवान ने पहले ही दिया था अब दिन तीन सुनो जो जो मोह पर निज ने अगर तुम्हारा मेरे ऊपर प्रेम है तो फिर हम तुमसे ये विनती करते हैं उसे पूरा करते तो संकल ये तो नहीं कह सकते नहीं हम तुम्हारे ऊपर लिए नहीं है प्रेम नहीं तुमसे। वो तो है ही है इसलिए बात को भी मानना हूँ तो पड़ताप बाध्य हो जाते हैं तो सिर्द है आयुष करिए तुम्हारा इसलिए कहते हैं कि आपकी आग आज्ञा को सिर्ोद्धार्य करना पड़ेगा जैसा आप कहते हैं वैसे ही हम करते हैं तो अपरम तो धर्म ये नाथ हमारा ये हमारा परम धर्म अब देखो दो धर्म होते हैं एक धर्म होता है एक परम धर्म होता है हो धर्म विध है वो धर्म कहलाता है जो परमात्मा वो परम धर्म कहलाता इन दोनों को भी पहचानना चाहिए रामायण में ये दोनों शब्द आते रहते हैं धर्म शब्द भी आता रहता है परम धर्म भी आता रहता है इसमें जो माने ये धर्म के माना सुधर्म सामान्य धर्म जो ये धर्म कहलाता है वैवाहिक ज्ञान भक्ति उपासना ये परमार्थ ये परम धर्म है इसका नाम परम धर्म है तो जब परम धर्म की बात आती है तो इस धर्म की उपेक्षा की जा सकती है क्योंकि नीची कोटिका है परम धर्म उच्च कोटिका है जब तक ये परम धर्म हमारे सामने बाधक न बने तब तक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए ये नियम है ये सब नियम शास्त्र का अध्ययन करते थे तो नियमों को जानना पड़ता और याद रखना पड़ता नहीं तो कन्फ्यूजन ही होता रहता सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने शास्त्रों को समझने में लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है कहीं कुछ बात है कहीं कुछ बात है ऐसा क्यों है वैसा क्यों है तहते तो, तो सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो नियम है सिद्धांत है मूल सिद्धांत है उनको याद रखना चाहिए बराबर हर व्यक्ति को तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए उसका धर्म ही है छोड़ना नहीं चाहिए जब परमात्म की बात आवे बैराग ज्ञान विज्ञान क्या तो भी धर्म का पालन करना चाहिए निष्कान कर्म करे तो भी धर्म का पालन करें ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करे तो भी धर्म का पालन करे लेकिन परम धर्म का पालन करने में जब ये धर्म बाधक बने तब तो इसका क्या कर देना चाहिए इसलिए वो गीता का श्लोक पर जाता है कि सर्वधर्मांतरित्यज मां एक अब अच्छा सब धर्मों का आग्रह हो अब हमारे शरण में आ जाओ तो मान इन धर्मों से ऊपर ऊपर के परम धर्म है व्यक्ति के अनेक कर्तव्य होते हैं तो उस कर्तव्य में मैं व्यक्ति प्रायोरिटी निश्चित करता है कि हमें कौन काम पहले करना और कौन जरूरी काम है ये प्रायोरिटी कहलाती है जब धर्म परम धर्म दो बात सामने आए तो देखना पड़ती प्रायोरिटी किसकी है जिसकी प्रायोरटी उसका पालन करे इसलिए शंकर जी कहते हैं परम धर्म ये मत हमारा आपकी आज्ञा का पालन करना तो परम धर्म है और जो सती का उन्होंने त्याग किया था सती का उन्होंने त्याग कर दिया था वो उनका धर्म था तो धर्म को छोड़ करके भगवान नाम के आज्ञा का पालन रूपी परम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो मात तो अब ये देखो ये नियम सिद्धांत इस प्रकार थे कि मात तो पिता गुरु प्रभु कैदानी विनय विचार करिए सुख ये नीच का वचन है ये माता पिता गुरु और प्रभु प्रभु के मान स्वामी जैसे कहीं किसी के सेवा कार्य में लगा हुआ है तो उसका कोई स्वामी है वो है। जैसे भक्तों के स्वामी भगवान है ऐसे यहाँ स्वामी है या गुरु है या माता पिता तो कहते हैं ये चार के लिए के लिए है कि इन चारों की आज्ञाओं को मानना चाहिए माता की पिता की आज्ञाओं को माने गुरु की आज्ञाओं को मानें और स्वामी की आज्ञा को मानें शब्दा प्रभु कई रूप में जैसे कोई व्यक्ति किसी की नौकरी करता है तो जिसका मालिक उसकी आज्ञा विरोध में आचरण करे प्रभु तो प्रभु <स्थाथ> पति, पति जो आज्ञा दे उस प्रकार आज्ञा का, का पालन करे वहां पर भी प्रभु शब्द हो पति का शब्द है ऐसी भक्त है ऐसे भगवान है अब भगवान कोई भक्त जो है भगवान की भक्ति तो करे भगवान की पूजा तो करे लेकिन भगवान की बात न मानो भगवान ने जो रामायण में बोला है भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है भगवान ने जो उपनिषदों में वेदों में जो भगवान ने उपदेश दिया है भगवान से कहे हम याद आपको उपदेश तो नहीं मान सकते लेकिन पूजा जितनी चाहे उनसे करा लो तो ये क्या बात है क्या अर्थ है उसकी आज्ञा को मानो ठीक है मा तो पिता गुरु प्रभु कानी बिना विचार करिए सुब जानिए विचार करने के जरूरत नहीं है सुख समझ करके इसके चलो सब हाँ परम हितकारी अगर आप तो हमारे सब प्रकार से हितकारी सब प्रकार से आप ही हमारे माता पिता आप ही हमारे गुरु आप ही हमारे स्वामी हो आप, हो, आप, हो, आप तो सब प्रकार से हित करने वाले हो माता माता की तरह से हित करेगा पिता पिता की तरह हित करेगा गुरु गुरु की तरह हित करेगा स्वामी स्वामी की हित करेगा लेकिन आप में तो ऐसी बात है कि आप माता भी पिता भी गुरु भी स्वामी भी सब प्रकार से फिर क्या लाभ? आपकी बात तो मान नहीं माना आज्ञा सिर पर ना तो तुम्हारी इसलिए जो कुछ आपकी आज्ञा होगी वो सब हम सिर्धारी करते हैं सिर पर मने उस बात को तो हम स्वीकार करते हैं आपने जो कुछ कहा प्रभु तो उस शंकर जी ने जो ये बात स्वीकार कर भगवान की तो भगवान जी प्रसन्न हो प्रभु जो तो मैंने यहाँ पर अब देखो यहाँ प्रभु शब्द फिर प्रयोग करके ये दिखा दिया चार में जो चार थे मा तो पिता गुरु प्रभु के तो शंकर जी प्रभु किसके लिए बोल रहे थे कहते हैं कि प्रभु तो सुनिशंकर बचना शंकर जी इलाशंकर के प्रभु तो माने भगवान उस समय राम जो वहाँ उपस्थित थे वो प्रभु थे उनको भी सम्मिलित करके उन्होंने कहा था तो वो भगवान प्रसन्न हो गए कहा कि ठीक शंकर जी ने हमारी बात को रख लिया अब आगे कार्य सब व्यवस्था ठीक बन जाएगी ऐसे सोच करके भगवान संतुष्ट हो और भगवान ने शंकर जी ने क्या देखा भक्ति विवेक धर्म जीता रचना उन्होंने देखा कि शंकर जी जो है वो धर्म का भी पालन करते हैं विवेक से भी काम लेते हैं और भक्ति भी इसके माना देखो तीन बातें महत्वपूर्ण है इस प्रसंग में और इनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए इसमें धर्म क्या है सबसे पहले पंग, तीन पंक्तियां ऊपर की देखो उन्होंने जो तीन बातें जो शंकर जी ने कही उनमें पहली पंक्ति में धर्म कहा दूसरी पंक्ति में विवेक का अर्थ ले सकते हैं विवेक की बात कही और तीसरी पंक्ति में भक्ति की बात कही धर्म की बात क्या है श्रदर आये सु तुम्हारा परम धर्म ये, ये नाथ है हमारा साखा धर्म की बात तो भगवान ने देखा कि हाँ शंकर जी को ठीक ठीक समझते हैं और धर्म का पालन भी कर हैं परम धर्म को भी स्वीकार करते हैं तो इस बात वाक्य शुर तो ये बात हो गई अब दूसरी विवेक की बात क्या है कि विवेक ये है कि माता पिता गुरु प्रभु के बाय विचार करिए जानी ये विवेक अगर तुम तो माता पिता प्रभु की इनकी वाणी को बात को नहीं मानता तो अविवेकी अज्ञानी है ना समझ इसलिए विवेक की बात ये हो गई तीसरी भक्ति की बात क्या है कि तुम सब परम हिति आज्ञा सिर्फ परमात्मारी भगवान की आज्ञा का यह पालन करते हैं शंकर जी स्वीकार कर लेते ये भगवान के प्रति भक्ति भाव है ये ये तीनों बातें इन तीनों को जब देखा भगवान ने शंकर जी में तो वो उसे संतुष्ट हो गया कहा सब बातें इनमें भक्ति भी है ज्ञान भी है और इनमें धर्म भी है तो इन तीनों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए वो स्वामी जी बड़े समन्वय दादी बड़े समन्वय समन्वय दादी को माने धर्म को भी छोड़ो पकड़े रहो ज्ञान को भी पकड़े रहो भक्ति को भी पकड़े रहो इन सबको न छोड़ो ऐसा न कहो कि हम तो ज्ञानी हैं, हमें भक्ति से क्या करना ऐसा मत कहो तो हम तो भक्त हैं, हमें ज्ञान से क्या करना सबका समन्वय बनाए रखो शंकर जी देखो तो सबका समन्वय बनाए रखो और यदि न कहो कि हम तो ज्ञानी हो गए तो धर्म से क्या लेना देना धर्म की भी अच्छा करो इसलिए इनका सप्ताह भगवान शंकर जी जो है तीनों की बात देखिए भगवान संतुष्ट हो जैसे भगवान शंकर जी को संतुष्ट हुए उनके धर्म ज्ञान और भक्ति को देख करके ऐसे अन्य व्यक्तियों में भी जब भगवान देखेंगे कि ये धर्म प्रधान है या अन्य धान है भक्त है तो फिर भगवान उस पर भी संतुष्ट होंगे ये शास्त्र दिखाता अगर हम ये चाहे कि भगवान हमसे संतुष्ट हो हम पर प्रसन्न हो तो उसे क्या करना चाहिए धर्म का आचरण विवेक रखे और भगवान में भक्ति रखे संतुष्ट होंगे तो कहे तो प्रभु भरत महारत्न रहे अब भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी प्रतिया पूरी हो गई तुम्हारी बात भी रह गई और हमारी बात भी रह गई तुमने दोनों का सोपालन कर दिया अब राखो जो हम कहे वो जो हमने कहा अब उसको हटे में रखना रखना कहकर के भगवान पक्की करा के जा रहे हैं पक्की करा के मैंने ऐसा नहीं भगवान उधर गए और शंकर जी फिर उन्होंने कहा कि हटाओ जा दो फिर तो भगवान कहेंगे तब तो देखा जाएगा तब तक हटावा अभी जो है के चक्कर में मत ऐसे नहीं हुआ भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अब इसको याद रखना ही तो अंतरध्यान भयस एस भाकी ऐसा कहते के के भगवान अंतरध्यान तो भगवान पहले प्रकट हुए थे प्रकट होकर के भगवान से इतनी बात हुई भगवान शंकर जी की और उसके बाद भगवान ये यथात तो अंतर्ध्यान हो गए तो मैंने भगवान के सर्वे प्रयास थे अनंत आकाश की तरह से है। सुख की की हैं सुख शुरू होकर के जहां से कहां सब जगह जैसे हो गए होकर तो इस कार्य भर के लिए प्रकट तो पर्रम परमात्मा में ऐसी सामर्थ्य कि सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी जहाँ कहीं आवश्यकता होती है प्रेम इत्यादि देखता है कहीं कहीं धारण करके कोई जैसा चाहिए बड़ा मनुष्य का गाय बैल बकरी का कहीं किसी का किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो सकते है उनके प्रकट होने में कोई बाधा नहीं इस प्रकार अंतर धन भय भाखी और शंकर सीमूरतोर राखी भगवान जब ध्यान हो गए तो उस समय जब भगवान प्रगड़ते तो जैसे तेज निधान रूप निधान और भगवान का शील क्या था देखो तो भगवान यद्यपि भगवान शंकर जी के आराध्य हैं पूज्य हैं लेकिन फिर भी शंकर जी से कहते हैं कि देखो कि हम तुमसे एक विनती करते हैं एक वरदान तुमसे मानते हैं तो अब ये विनती करना शिल का लक्षण जब एक व्यक्ति जब वो हो बड़े पद होने पर भी छोटे लोगों के साथ में स्नेह रखे और उनके साथ भी मृदता का व्यवहार रखे तो इसे शील कहते हैं शील के अनेक रूप है यहाँ पर तो शील का रूप ये यह तो भगवान शील निधान है ये भी बताया था तो उनके शील निधान होने का एक प्रमाण भी यहाँ सामने उपलब्ध है कि इसी को शील कहते हैं शीलनिधान व्यक्ति अपने से बड़े अपने बराबर अपने छोटे उन सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार करता है सबके साथ स्नेह प्रेम एवं समता का भाव रखता है किसी के प्रति उसका जो है बुरा अहित किसी के प्रति नहीं किसी का चाहता और जिससे भी जिसके साथ में उसका व्यवहार होता है उससे उस वो प्रसन्नता व्यक्त उसको होती है जिस व्यक्ति से मिल करके हमको प्रसन्नता हो तो समझो वो है और जिस व्यक्ति से मिल करके या मिलने में हमको डर लगे और तो मिलने पर हमको दुख हो तो इसके माने वो शील निधान नहीं शील रहित तो व्यक्ति से मिल करके व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती इसलिए शील को पहचान शील अनेक गुणों का समुच्चय है अब तमाम स्मक हमको याद नहीं एक शास्त्र में किसी प्राण में जहां शील की परिभाषा दी गई वहां तेरह गुण गिनाए गए उन तेरे गुणों का जो इकट्ठा हो करके उसे सील कहते हैं भागवत ही आता है वो जब जहां पर की वो प्रहलाद प्रहलाद जो है वो हो प्रहलाद के पास इंद्र आते हैं वरदान मांगने के लिए वहां पर जो कथा आती है वहां पर उन्होंने इंद्र ने इनसे जो है वो हो प्रहलाद से सील मांग लिया जो सील गुण मांगा तो क्या हुआ सील गुण के जैसे शील गुण उन्होंने दिया उसके बाद सत्य है अहिंसा है दया है कर्म है प्रेम है ये सारे जितने भी गुण है उस शील के साथ उसके पीछे भी चल दिए तेरे गुण उसके साथ पीछे चल दिए पता चला कि गुणों जो समक्ष है उसी का नाम शील है हिंदी में तो अपने मध में कोई अर्थ अपने अपने प्रयोग जैसे संकुचित अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं शब्द शील है या दूसरे मोह है ऐसे शब्द जो है भाषा में हिंदी में प्रयोग होने लगे वो वास्तविक अर्थ नहीं है ये हमारे प्रचलित अर्थ वो अर्थों में इनका हम प्रयोग करते हैं लेकिन शास्त्र में जिन शब्दों का जिस अर्थ में अर्थ है उसको ध्यान में रख करके शास्त्र को देखना चाहिए जब यहाँ सीन कुलसीदि प्रयोग करते हैं तो हमारा व्यवहारिक सील नहीं है ये सीन के माने शास्त्रीय सीन जो है शास्त्र में जो पारिभाषिक रूप है उसका तात्पर्य तो वो इस प्रकार से भगवान तो जो फिर जो जाने लगते हैं तब तो शंकर जी से आग्रह करके इस प्रकार से जाते हैं मैंने शंकर जी भगवान आते हैं तो शंकर जी को आदेश नहीं देते कि देखो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वो नहीं मानोगे तो मैं जाता हूं ऐसे करके कर नहीं जाते ये सीन नहीं रह गया तो उसको कहते हैं कि देखो हमारी बात को तुम ध्यान रखना हम तो अब जा रहे हैं तो हमारी बात को ध्यान रखना ऐसे बोलते शीर की बात शंकर सोई मुहूरतर राके भगवान का वही भूख करके माने भगवान का वही उनका वही सील उनका वही तेज ये सब इसमें सम्मिलित है भगवान शंकर जी उन्हीं का स्मारण करते रहे और हृदय में धारण किया मन याद रखा अब एक बार भगवान ने दर्शन दे दिए तो भगवान का स्मरण करना आ, आसान हो गया जैसे कोई देखेंगे वस्तु को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं ऐसे जब भगवान के दर्शन हो गए तो शंकर जी को उनका स्मरण करना याद करना आसान हो गया उसी को वो उसी को उनका ध्यान करते रहते हैं तब सब तेजी से वो आए ये हो गया तो उसी के बाद थोड़ी देर के बाद कुछ समय के बाद में फिर सप्तर से शंकर जी के पास आए सत्तर से जब आए तब बोले पर्वत तो बचन सुहाये उन ऋषियों से शंकर जी ने कहा सत्तर से कि भाई अब तुम पार्वती जी के पास जाओ और उनके प्रेम की परीक्षा करो ये सप्तर से क्या है मध्यस्थ है शंकर जी और पार्वती जी का विवाह होना है तो पार्वती जी अपने बन में बैठी तपस्या करती रहे और तो शंकर जी अपने स्थान पर वहां बैठे हुए तपस्या करते रहे तो ऐसे करके बीमार हो जाता उसके लिए कोई मध्यस्थ होना चाहिए आजकल भी जब शादी लड़के विवाहों के हैं तो मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है मधमानी तो ये मजमानी बने सतरीश ये शंकर जी के पास आए तब तो शंकर जी ने कहा कि अब तुम मजबानी बनते तो फिर काम करो तुम जाओ क्या करो कि पार्वती कहीं जाए तुम प्रेम परीक्षा लो तुम पहले पार्वती जी के पास जाओ और देखो कि तो वास्तव में वो विवाह करना ही चाहती है कि नहीं करना चाहती है इनकी परीक्षा शंकर जी को परीक्षा दी आद मे ऐसा लगता है कि शंकर जी को परीक्षा खटकती रहे सती जी जब भगवान राम की परीक्षा तो ली तो उन्होंने सती जो है परीक्षा प्रियको परीक्षा बहुत अच्छी लगती चलो इन्हीं परीक्षा लो तो उन्होंने सत्र को भेजा कहा कि सती की परीक्षा लो देखो तुमने क्या पहले जैसे संकालू अब भी अभी कि एक निष्ठता आ गई है हमारी बात मानेंगे हमारे पर समर्पित भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस बात की परीक्षा जाकर से। तो आगे चलकर कर जो परीक्षा ली जाती है उसी से हमारे यहाँ नहीं बताई क्या परीक्षा लो आगे चलकर कर के सो परीक्षा लेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि शंकर जी ने किस प्रकार की परीक्षा लेकर के क्या सिद्ध करना चाहते थे वो उन्होंने जो है वो सप्तृषियों को उनके पास भेजा घिरी प्रे कठो भनन है दूर करो संदेह हो और ये भी कहा इसके बाद शंकर जी देखो परीक्षा जो ले रहे हैं ये लोकनीति के अनुसार ले रहे हैं यदि जब शंकर जी जानते हैं कि सती के मन में परीक्षा लेने के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं है अगर भगवान ने कह दिया तो ठीक ही है और वैसे भी उन्होंने किन तपस्या की है तो शंकर जी के लिए कुछ अज्ञात नहीं है पहले भी देख चुके हैं जो शंकर जी सर्वज्ञ हैं जब ये जान गए कि सती ने सीता का रूप धारण किया है एक बरगत के नीचे बैठे हुए दूर की बात शंकर जी जान गए तो शंकर जी के बात की छिपी नहीं है कि पार्वती जी या पार्वती हो गई है अब उन्होंने तपस्या भी की है ये सब बात शंकर जी को मालूम है लेकिन मालूम होते हुए भी ऐसा नहीं है कि जिसको बात मालूम हो जाए तो भी लोग व्यवहार न करे लोग व्यवहार फिर भी करना चाहिए मालूम होते ऐसे नहीं कहना चाहिए जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कोई बात पहले से मालूम हो जाए कोई व्यक्ति क्यों आ रहा है क्या बात उसके मन तो ऐसे नहीं कहना चाहिए अच्छा आप हो हम जानते हैं आप किस लिए आए ऐसे नहीं बोलना चाहिए उससे पूछना चाहिए आप किस लिए कहे कि आप तो जानते हो किस लिए आए ठीक है उसका ता ता कहना ठीक है लेकिन अपनी तरफ से ये ना कहो कि आप जो आए हो तो मैं जानता हूं उनको किस लिए आए उससे पूछो आप किस लिए आए ये लोकनीति कहनाती है इसलिए लोकनीति के अनुसार जो है शंकर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए से कहते हैं और उसके बाद शंकर जी सब बात को जानते हैं कैसे पता चलता है। ये परीक्षा तुम लोगे लोग तो परीक्षा में वो पूरी उतरेंगी पहले ही मान ने बता दिया तो इसके बाद क्या करना कि फिर जाना हिमांचल के पास और उसे कहना गिरिप्रे पठे भवन और हिमांचल से कहना जाकर के उनको पार्वती जी को घर ले आवे बनते उनको बुलाऊ अब हिमाचल को भेज करके पार्वती है संदे, उनका संदेह दूर करना के माने की शंकर जी क्या विवाह करेंगे शंकर जी तो इस प्रकार से व्यरक्त हो गए तो यह संदेह उनके मन में हो सकता है सती के मन में भी संदेह हो सकता है भला शंकर स्वीकार करेंगे या हिमांचल के मन में भी संदेह हो सकता है कि हम उनको कैसे स्वीकार करेंगे तो उनको बता देना नहीं नया शंकर जी स्वीकार कर लेंगे और उनका विवाह तुम्हारा हो जाएगा ये बात उनको समझा भी देना तो बस ये तीन बातें बता करके कार्य तीन कार्य करने के लिए सप्तषियों को मजबानी बना करके हिमांचल के पास और सती के पास उनके पार्वती जी के पास भेज दिया गया अब आगे कैसे कैसे सप्तषि जाते हैं और क्या बातें होती हैं वो हर जगह हर प्रसंग में शिक्षा के लिए बहुत बात है तो दूसरी बात से रामचित मानस की रचना इसी प्रकार दिखती है कि जहाँ कहीं कोई तो उनकी छपाई देखो कोई प्रसंग देखो अब हालांकि कथा चल रही है भगवान शंकर जी पार्वती जी ने विवाह की लेकिन उसमें हर जगह सीखने के लिए बहुत बड़ा होगा महात्मा को सीखने की बात है और जो जितना उसमें से सीख सकता है उतनी उत्साहित हो जाएगा तो नहीं सीख सकता है केवल कथा मात सम छोड़ लिए तो पुरुष से व्यक्ति नहीं होगा इष्टिहा लघुपते नय सुम सक्यं बदा चुनान की नाम मस्तिम दयावन निर्भरामे काम सरिमान श्रीराम जय राम जय जय राम जय